रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेदी सिद्ध और साधक में भेद शक्ति ने ही इस इस जीव प्रपंच चतुर्विंशति नेपंच का स्वरूप धारण किया है अनुलोम और विलोम राखाल नरेंद्र तथा और, और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच विचार किया करता हूं हाजरा ने कहा तुम उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे केशव तथा दूसरों का मुस्कराना तब मुझे बड़ी चिंता हुई मैंने कहा माँ यह क्या हुआ हाजरा कहता है उन लोगों के लिए क्यों सोचते रहते हो फिर मैंने भोलानाथ से पूछा उसने कहा इसका उदाहरण महाभारत में है समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहाँ वह इसीलिए सतोगुणी मनुष्यों को लेकर रहता है महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया सब हंसते हैं हाजरा का दोष नहीं है साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मठा तब ठीक ठीक समझ में आता है ये सब कुछ वे हुए हैं कहीं उनका अधिक प्रकाश है कहीं कम भाव समुद्र उमड़ने पर स्थल में भी एक बाँस पानी हो जाता है पहले नदी के होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बाँस पानी हो जाता है तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुँच जाते हैं फिर चक्कर मार कर नहीं जाना पड़ता इसी तरह धान कट जाने पर मेड़ में चक्कर काट कर नहीं आना पड़ता सीधे एक रास्ते से निकल जाओ उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है मनुष्यों में सतोगुणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है जिनमें कामने और कांचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती सब स्तब्ध हैं समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला वह कहाँ ठहरे किस पर अपना मन रमाए कामनी और कांचन का त्याग करने वाले सतोगुणी शुद्ध भक्तों की आवश्यकता उन्हें इसीलिए होती है नहीं तो फिर वे क्या लेकर रहें जो ब्रह्म है वे ही आद्या शक्ति भी हैं जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं पुरुष कहते हैं जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं प्रकृति कहते हैं पुरुष और प्रकृति जो पुरुष है वे ही प्रकृति भी है आनंदमय और आनंदमयी जिसे पुरुष ज्ञान है उसे स्त्री ज्ञान भी है जिसे पिता का बोध है उसे माता का भी बोध है केशव हंसते हैं जिसे अंधेरे का ज्ञान है उसे उजाले का भी ज्ञान है जिसे रात का ज्ञान है उसे दिन का भी ज्ञान है जिसे सुख का ज्ञान है उसे दुख का भी यह बात समझे केशव साहस्य जी हाँ समझा श्री राम कृष्ण माँ कौन सी माँ जगत की माँ जिन्होंने जगत की सृष्टि की जो उसका पालन कर रही है जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो जो कुछ चाहता है उसे वही देती है जो उनकी यथार्थ संतान है वह उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती उसकी माता ही सब कुछ जानती है वह तो बस खाता है खेलता है और घूमता है इसके सिवाय वह और कुछ नहीं जानता केसव जी हाँ